कठोप निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर आठ भाग एक ध्यान का सूत्र है मौन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 इस देह के भीतर छिपी है वैसी ही आत्मा जैसी आपके भीतर छिपी है और भारत के मनीषी कहते रहे कि कभी आप भी वृक्ष थे आज आप मनुष्य है वो परिधि का परिवर्तन है आज जो वृक्ष है कभी वो भी मनुष्य हो जाए और यहां इतने वृक्ष खड़े हैं ये भी सब एक जैसे नहीं इनके भी व्यक्तित्वों में भेद इनमें भी मूढ़ वृक्ष हैं इनमें भी बुद्धिमान वृक्ष है इनमें जो बुद्धिमान वृक्ष हैं वे तीव्रता से गति कर रहे हैं वृक्ष की परिधि को पार करके जीवन के और ऊंचे आयाम में प्रवेश करने की मनुष्यों में भी सभी मनुष्य एक जैसे नहीं मूल हैं जो जहां है वहीं ठहरे हुए हैं जिन्होंने परिधि को पकड़ लिया और उसी को सत्य मान लिया उन है उनमें ज्ञानी है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 सबके प्रत्यक्ष नहीं होता केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जा सकता है लेकिन सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि से आप कहीं गलत ना समझ ले सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि से उपनिषदों का अर्थ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 निश्चित ही काशी के कोई भी पंडित साधारण से साधारण पंडित भी कबीर से ज्यादा जानता था शास्त्र की भाषा में लेकिन कबीर के मुकाबले वे सब बुझे हुए दिए थे वे कितना ही जानते हो कबीर बिल्कुल भी न जानता हो तो भी कबीर का होना सघन था अस्तित्व सघन था उनके पास होगी स्मृति कबीर के पास थी आत्मा वो ज्योतिष जो, जो कबीर के पास है उसको सूक्ष्म बुद्धि उपनिषित कहते हैं छोटे बच्चों के पास होती संतों के पास होती संरलचित्त लोगों के पास होती इस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही माया के पर्दे को कोई पार कर पाता है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 क्योंकि इतने विचारों का बोझ है विचार ही विचार हैं जैसे आकाश में बादल ही बादल छाए हो आकाश खो जाए दिखाई भी ना पड़े सूर्य का कोई दर्शन ना हो ऐसी हमारी बुद्धि है विचार ही विचार छाए उसमें वो जो बुद्धि की प्रतिभा है जो आलोक है वो खो गया छिप गया एक बादल हट जाए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 और यह हम जन्मों से इकट्ठे कर रहे हैं इसलिए बहुत परतें इकट्ठी हो गई जब आप सोए हैं तब भी संस्कार पड़ रहे हैं नींद लगी है आपकी लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बुद्धि पूरे वक्त काम कर रही बाहर कोई आवाज होगी नींद में भी संस्कार पड़ रहा है गर्मी पड़ेगी संस्कार पड़ रहा है मच्छर आवाज कर रहे हैं संस्कार पड़ रहा है करबट बदली संस्कार पड़ रहा है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 वह आप सिर्फ बोलते नहीं हैं बोला हुआ आप सुनते भी हैं उसके संस्कार और सघन हो जाते जब आप एक ही बात बार बार बोलते रहते हैं तो आपको पता नहीं कि आप बार बार सुन भी रहे संस्कार गहरे होते जा रहे और आप कचरा बोलते रहते हैं सुबह अखबार पढ़ लिया फिर दिन भर उसी को लोगों को बोले चले जा कोई व्यर्थ की बात जिसका कोई भी मूल्य नहीं जिससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा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 वह आप बोल के दूसरे के मन में डाल दिए और जब आप बोल रहे थे तो आपने फिर से सुन लिया है वह आपके भीतर दोबारा गहरा हो गया उसकी फिर से संस्कार पड़ गया फिर कंडीशनिंग हो गई अगर आप एक असत्य को भी बार बार बोलते रहें तो आप खुद ही भूल जाएंगे कि वह असत्य इतने संस्कार भीतर पड़ जाएंगे कि वह लगने लगेगा सत्य अडोल्फिटलर ने कहा है कि कोई भी असत्य को सत्य करना हो तो एक ही तरकीब है उसे बोले चले जाओ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 वाणी को जब आप बाहर से रोकेंगे तो भी जरूरी नहीं कि भीतर रुक जाए क्योंकि आप दूसरे से न बोले तो खुद से बोलते रहते बैठे हैं और खुदी से बात चल रही यह खुदी से चलने वाली बात भी संस्कार निर्मित करती क्योंकि जब आप अपने से बोल रहे हैं तब भी मन सुन रहा है और जो भी आप बोल रहे हैं उसकी आप लकीर जोर से खोद रहे हैं अपने भीतर खुद से भी बोलना बंद करें वाणी बड़ा उपद्रव है जरूरी नहीं है कि उपद्रव ही हो हमने उपद्रव बना लिया है भीतर भी धीरे धीरे बोलना बंद करें चुप्पी साथ मौन को फैलने दें जितना जितना मौन फैलेगा उतना उतना मन विसर्जित होता चला जाएगा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 बोलने के पहले मौन में चले गए मन का अवतरण हुआ जब वे परम मौन की अवस्था में थे इस जगत में जो भी सत्य का अवतरण हुआ है वो तब हुआ है जब भीतर चुप्पी सब शांत है उस शांत क्षण में ही हमारी हमारा तालमेल हमारी ट्यूनिंग ब्रह्म से जुड़ जाती है वो मौन का कांटा ही हमें आभास से भीतर ले जाता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 तो आपसे कम भागा है। आप जो कचरा उसके ऊपर उंडेलते हैं उससे ज्यादा भागा है जंगल में मौन होने की उसे सुविधा मिल गई लेकिन जंगल भागने की जरूरत नहीं अगर समझ हो तो आप यही धीरे धीरे मौन होते जा सकते हैं एक बात भर इस स्मरण रखें व्यर्थ न बोलें जब तक पक्का ना हो जाए कि इससे किसी का लाभ होगा तब तक न बोले जब तक ऐसा ना लगे कि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 अगर आप जरा शरीर की भाषा समझे तो आप समझ सकते हैं कि स्त्री आपको प्रेम में पढ़ना चाहती है कि आपसे बचना चाहती है। कुछ बिना कहे सिर्फ उसका शरीर बता देगा अगर कोई स्त्री आपके प्रेम में पढ़ना चाहती वो तो दोनों पैर अलग रख के बैठेगी अगर वो आपसे बचना चाहती है, वो एक दूसरे पैर के ऊपर पैर रख के बैठेगी वो खबर दे रही कि मेरे द्वार बंद है आप में चल रहे हैं आसपास लोगों को बैठे हुए देखें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 किसी इंद्री से कुछ भी प्रकट ना हो किसी इंद्री में कोई गति ना हो कोई हलन चलन ना हो सारी इंद्रियां मन में लीन हो जाएं, फिर उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करके फिर यह जो मन शेष रह जाएगा मौन इस मौन मन को और भीतर ले जाना जैसे इंद्रियों के पीछे मन है ऐसे मन के पीछे बुद्धि है विवेक है सिर्फ मौन रहना काफी नहीं है इस मौन में जागना भी जरूरी है, वो जागना बुद्धि में ले जाएगा तो पहले मौन हो जाना जरूरी ताकि ऊर्जा व्यर्थ ना हो बटके ना बाहर अपव्य ना हो और जब ऊर्जा संग्रहित होने लगे तो इस ऊर्जा को सजग करना जरूरी है, होश पूर्वक भीतर एक होश जगाना जरूरी है कि कुछ भी हो मैं जागा हुआ देखूं मैं एक शिकार न रहू बल्कि एक दृष्टा हो जाऊं क्रोध आए तो मैं देखू कि क्रोध आया उठा छा गया फिर विलीन होने लगा क्योंकि कोई चीज स्थिर तो नहीं बुद्ध ने कहा है चीजें आती हैं रुकती हैं चली जाती हैं तुम जरा जल्दी करके उलझ जाते हो थोड़ा रुको और थोड़ा देखते रहो क्रोध उठा कोई क्रोध शाश्वत तो है नहीं सदा रहेगा